त्व चिंतन कर्म योग की विशेषता 207 अर्जुन का प्रश्न मेरे लिए कर्म सन्यास श्रेयस्कर है या कर्मयोग तो यहाँ पर अर्जुन ने बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण के कसन को समझने की चेष्टा की इसलिए उसका संशय दूर नहीं हो पाया उसने देखा कि एक ओर तो कृष्ण ज्ञान की कर्मों को ज्ञान द्वारा भस्म कर देने की बात कहते हैं और दूसरी ओर उसे ज्ञान में कर्मों में लगने का निर्देश देते हैं इससे उसकी बुद्धि में संदेह पैदा होता है और वह पूछता है अर्जुन उवाच सन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संसचि ये अयेतेकम तनमें ब्रूही सुनिश्चितम अर्जुन बोला हे कृष्ण आप एक और कर्मों के त्यागने की बात कहते हैं और फिर निष्काम कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हैं आपसे यही अनुरोध है कि इन दोनों में जो मेरे लिए श्रेष्ठ अर्थात अधिक कल्याणकारी हो वह एक निश्चित करके मुझे बतलाइए अर्जुन का यह संदेश स्वाभाविक है क्योंकि वह अभी तो भगवान कृष्ण के उपदेश को बुद्धि के ही स्तर पर ग्रहण कर रहा है पिछले अध्याय में कई बार भगवान ने कर्मों के संन्यास की प्रशंसा की कहा ज्ञानाधि दग्ध कर्माणम जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो चुके हैं सर्वम कर्मा फिलंपार्ञाने ज्ञाने परिसमाप्यते सारे कर्मों का पर्यवसान ज्ञान में ही होता है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात कुरते तथा तो ज्ञानाग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है आदि इससे अर्जुन को लगा कि भगवान कृष्ण कर्म संन्यास पर बल दे रहे हैं पर अंत में जब श्री कृष्ण ने कहा योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ योग में स्थित हो जा और खड़ा हो जा तब अर्जुन चकरा गया उसे लगा कि कृष्ण प्रशंसा तो संन्यास की कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं योग में स्थित होने की और जब योग में स्थित होने का आदेश दिया जा रहा है तो उसका अभिप्राय योग की प्रशंसा ही हो सकता है यदि मैं किसी को कोई काम करने के लिए कहूँ तो इसका निहित तात्पर्य यही तो होगा कि मैं उस कर्म का प्रशंसक हूँ ऐसी दशा में अर्जुन समझ नहीं पाता कि उसके अपने लिए क्या श्रेष्ठ है इसीलिए अर्जुन का एक प्रश्न है 208. अर्जुन के इस प्रश्न तथा उसके द्वारा तीसरे अध्याय में किए गए प्रश्न में अंतर इसी प्रकार का एक प्रश्न अर्जुन ने तीसरे अध्याय के प्रारंभ में भी किया था इसलिए लगता है कि अर्जुन उसी एक प्रश्न को फिर से दोहरा रहा है पर यदि हम थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो देखेंगे कि दोनों प्रश्न ऊपर ऊपर से भले एक जैसे लगते हों पर वस्तुतः वे समान नहीं हैं तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछ रहा है जनार्दन यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं आपकी बातें मुझे मिली सी लग रही है और वे मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रही है अतः आप निश्चय करके मुझसे वही कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ किंतु यहाँ पर भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन की बुद्धि मोहित सी नहीं हुई है वह समझ रहा है कि भगवान सन्यास और योग दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं अतः दोनों ही रास्ते सही हैं पर अपने लिए वह इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करने में असमर्थ है इसलिए कहता है कि इन दो मार्गों में से मेरे लिए जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह बतलाइए अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान का उत्तर कर्मयोग श्रेयस्कर श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोगश्च निश्रेयस्कराव भव तयस्तु कर्म संन्यासा कर्म, कर्म योगो विशिष्यते श्री भगवान बोले वैसे तो कर्म त्याग और कर्मयोग निष्काम कर्म का अनुष्ठान दोनों ही मोक्षप्रद है फिर भी उन दोनों में कर्म त्याग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है